द्रम कर्णे श्रृा देवा भद्रम पश्येम्षेत्र स्थिर ओ अथीय कारिका अद्वैत के कुछ हो गया आगे चौबीस कार्य का पूर्व कार्य में कहा था पूर्वादि की कहना कि सृष्टि सत्य है सिद्धांत कहते हैं सृष्टि कल्पित है सृष्टि में तात्पर्य में सृष्टि वाक्यों का वो अद्वैत आत्मा में तात्पर्य है सिद्धांत का चलो मान लेते हैं देख लेते हैं दोनों को विचार करते हैं करके भूत तो, भूत जमाने दो चाहे पारमार्थिक सृष्टि हो चाहे काल्पनिक सृष्टि हो सृष्टि तो समान है कई काल्पनिक दिखा दी इंद्रो माया भी इत्यादि है अग्नि के चिंगारियां निकलते करके बाष्णु जैसा भी लगता है सृष्टिवादी ऐसा भी दिखाई पड़ता है तथा शुभता इत्यादि आता है तो चाहे भूतत्व बने पारमार्थिक सृष्टि हो चाहे अभूतत्व काल्पनिक सृष्टि हो मायावय सृष्टि हो तो उसमें सृष्टि के विषय में श्रुति तो समान है तो दोनों में निश्चय किसे करेंगे आप कहेंगे क्या, क्या निश्चितम युक्तिकम चाहे भावते नियत तर उनमें से श्रुतियों के द्वारा निश्चित किया हो उसी पक्ष को लेना चाहिए निश्चितम और जिस पक्ष में युक्ति हो उसी पक्ष को लेना चाहिए दूसरे को नहीं लेना चाहिए ये कहा अब यहां पर श्रुति के द्वारा किसको पक्ष लिया होगा श्रुति ने निश्चित किसको किया होगा ये चौबीसवा का में देखना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं ठीक है तो सृष्टि निश्चा पश्चीकरण द्वारे अद्वैत में श्रुतया निर्धारित स्रोत निश्चय में भी पीड़ित है ये पृष्टिकरण करना इस कार्य के द्वारा माध्यम से सृष्टि पृष्टीकरण द्वारा न सृष्टि झूठी सृष्टि है, है काल्पनिक सृष्टि है इसके माध्यम से अद्वैतम एवं श्रुत्यर्थत निर्धारित हो श्रुति का अर्थ अद्वैती है निर्णय करना है इसलिए स्रौत निश्चय में प्रति संबंधी निश्चय को स्रौत निश्चय करते श्रुति सम्बन्धित जो निश्चय है उसका व्याख्या करते हैं कार्य नेहलाना नेतिसामनाया इन्द्रो मायाधिरित्यपि अजायमानो बहुदा माये जायते तुषः नेहलाना नेतिसामनाया इन्द्रो मायाधिरित्यपि अजायमानो बहुदा माये जायते तुषः नेहलाना नेतिसामनाया इन्द्रो मायाधिरित्यपि अजायमानो बहुदा आत्माये जायते तुषः अजायमानो बहुदा नेह नानती चानायात कथनाथ श्रुति में कहा नेह नानास्त किंचन ऐसा बोला है इस आत्मा में अद्वैत आत्मा में कुछ नहीं है हमें सृष्टि का निषेध कर दिया कोई है कोई सृष्टि नहीं होती है और इंद्रो माया भी ऐसी भी श्रुति है इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते पूर्व रूप बहु माने परमात्मा हो परमात्मा हो माया के द्वारा अनेक रूप दिखाई पड़ता है जैसे जादूगर माया से अनेक रूप धारण कर दा लेता है उसी प्रकार ये भी स्त्रुति तो, और अजाय मानो बहुधा विजायत ऐसा भी है अजायमान है पैदा होने वाला नहीं किन्दु बहुत प्रकार से पैदा हो जाता है काल्पनिक स्तृष्टि है ये बताना है अजाय मानो बहुधा विजायत ऐसी स्तुति है माया अजायते तो माया से तो पैदा हो जाता है जैसे ऋषि में सर्प पैदा होता है माया से माया मानी अज्ञान के अज्ञान से पैदा होता है ठीक इस प्रकार उस अद्वित आत्मतत्व के अज्ञान से वो आत्मतत्व जगत रूप में दिखता है कल्पना कल्पना हो, हो जाती है जगत रूप में कल्पना हो जाती है वास्तव में उत्पत्ति नहीं है माया से है और माया से होता है सच मानी वो क्या होगा अभूतता सृष्टि मानी जाएगी भूतता सृष्टि नहीं मानी जाए तो पारमार्थिक सृष्टि नहीं हो सकती ठीक <coughs> है आकांक्षा प्रदर्शन श्लोकाक्षराणी व्या कर दी पूर्वादी की शंका दिखाते हुए जिज्ञासा के हुई के शब्दावली का व्याख्या करते, है, करते हैं कहते हैं, कथम इत्यादि प्रथम श्रुति निश्चय महाराज जब दोनों प्रकार की जब सृष्टि है कहीं श्रुति भूतत्ता बोलते हैं, कहीं अभूतता बोल रही है पारमार्थिक सृष्टि दिखा रही है कहीं कहीं काल्पनिक सृष्टि दिखाती है तो प्रथम श्रुति निश्चय श्रुति का निश्चय किस प्रकार होगा जी आपने कहा निश्चित युक्तियुक्तम यत्तर तथा तरह बोला हुआ पूर्वकारिगा में तो श्रुति के द्वारा निश्चित हुआ हो वही होगा और युक्ति संगत हो उसी को लिया जाएगा ऐसा कहा तो कथम श्रुति निश्चय श्रुति का निश्चय किस प्रकार हो सकता है प्रश्न आया तो इसको उत्तर में कहते आहा सिद्धांति आहा सिद्धांति कहते हैं यदि ही भूतता एवं सृष्टि स्या यदि पार्थिक सृष्टि होती भूतता मानी पार्थिक वास्तविक सृष्टि होती यदि भूत सृष्टि भूतता माने पार्थिक सृष्टि यदि होती तत तब सत्यम एवं नाना वस्तु फिर जो नाना दिख रहा है वो सत्य होना चाहिए वस्तु जो तो अभी द्वैत दिख रहा है सत्य होना चाहिए सृष्टि पारमार्थिक हो तो ये द्वैत सत्य होना चाहिए सिद्धांतिकार है यदि ही सृष्टि सूतत माने पार्थिक परमार्थ रूप से सृष्टि हो वास्तविक सृष्टि हो तो क्या होगा तत परमार्थ सृष्टि है तो जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे सत्य होना चाहिए तथा सत्य में जो नाना दिख रहा है सत्य होना चाहिए और तद अभाव प्रदर्शनार्थ नाना का निषेध के लिए कथन नहीं होना चाहिए कि जो नाना दिख रहा है इसके निषेध के लिए श्रुति है यह नाना अस्तिक न अगर वास्तविक हो श्रुति तो निषेध नहीं कर सकती श्रुति ने निध किया नाना की निषेध किया है यदि भूतदि सिद्धांति बोल रहे यदि वास्तविक सृष्टि होती तत, तब तो सत्य में बनाना की थी। और सत्य जो द्वित है में पड़ता। उस में। प्रदर प्रदर आम्नाय आम्नाय कथन उसके अभाव नानात्व तो का निषेध के लिए कथन नहीं होना चाहिए श्रुति में कथन है क्या है न्या नाना किंचा न ऐसा श्रुति में निषेध है निषेध नहीं होना चाहिए वास्तविक सृष्टि होती तो निषेध नहीं करती निषेध किया है काल्पनिक है होता है है निषेध करने वाले वाली वाक्य है निषेध करने वाला वाक्य है न नेह न नास्ती किंच आत्मनी नाना नास्ती इस आत्मा में अनेक नहीं है द्वैत नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा बोलती है इत्यादिर इत्यादि भाव प्रतिषेधार्थ द्वैतत्व के प्रतिषेध के लिए है द्वैत वस्तु का निषेध के लिए है इत्यादि बहुत सारी श्रुतियां है अंदर एक ही ना और भी श्रुति है तस्मात्म तत्व प्रतिपत्ति कल्पिता सृष्टि अभूता प्राण संवादवत्लिए यही मानना होगा सृष्टि जो है ना कल्पित है जैसे रजर्पादि की सृति कल्पित है उसी प्रकार जगत जीव जगत की सृटि तत्व में कल्पित है तस्मात आत्म जो सृष्टि बताई गई है कुछ जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताने में तात्पर्य है सृष्टि में तात्पर्य नहीं सृष्टि का क्यों जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है इस एकत्व के ज्ञान के लिए ही कल्पिता सृष्टि अभूता एवं मान कल्पित है प्राण संवाद जैसे प्राण संवाद आता है तो वहां पर मुख्य प्राण की ता, मुख्यता श्रेष्ठता दिखाने के लिए है इंद्रियों में विवाद में तात्पर्य नहीं है ठीक इसी प्रकार सृष्टि में तात्पर्य नहीं है या आत्मयक प्रतिवाद में तात्पर्य प्राण संवाद वित्त जैसे इंद्रियों का संवाद झगड़ा सुनाई पड़ता है वो तो झगड़े में तात्पर्य नहीं उन वाक्यों का उसमें मुख्य प्राण की प्रशंसा के लिए उसकी स्तुति के लिए बाक्य है ठीक इसी प्रकार जितने भी सृष्टिवाद के जहा जहाँ आए हैं वह सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उसके द्वारा जिसमें सृष्टि हो रही है उसको ज्ञान कराना है जिसमें सृष्टि हो रही है जिस आत्मा के अज्ञान से सृष्टि हो रही है आत्मा में उसको ज्ञान कराने में तात्पर्य है दूसरी स्त्रुति उसी प्रकार जैसे न्यानाना की चन स्त्रुति बोलती है दूसरी स्त्रुति इंद्रो माया इत्यादि शिथे इंद्रो माया भी पूर्ण रूप ये थे इंद्र बने वो आत्मा परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप धारण करता है अनेक रूप जैसे रज्जु माया से अनेक बन जाती है माया बने अज्ञान रज्जु के अज्ञान से तो सर्पादि पैदा होते हैं किन्तु तो सर्पादि सत्य नहीं होते जो माया से होते हैं सत्य नहीं होते जादूगर अनेक बनाता है वो माया से बनाता है वो सत्य नहीं होता, होता। है जादूर के दर्शाए गए पदार्थ सत्य नहीं होता क्योंकि वो माया से निर्मित है ठीक इसी प्रकार है इंद्रो माया भी पूर्व रूपये है। इंद्र माने परमात्मा माया के द्वारा अनेक रूप प्रतीत होता है वास्तव में अनेक रूप होता नहीं प्रतीयते अनेक रूप प्रतीत होता है ऐसा है ये श्रुति भी अभूतार्थ प्रतिपादके माया शब्देना सृष्टि है माने काल्पनिक सृष्टि बतलाने गया, लिए प्रति वास्तविक सृष्टि नहीं अभूतार्थ काल्पनिक सृष्टि के प्रतिपादक माया शब्द के द्वारा जो माया से सृष्टि होगा तो काल्पनिक होगा बस माया शब्द से सृष्टि है सृष्टि का उपदेश हुआ इंद्रो माया भी पूर्वाजी शंका करता महाराज माया का अर्थ तो ज्ञान होता है अपने निरुक्त तो पढ़ा निरुक्त के व्याख्या निघंटू पढ़ा निघंटू में लिखा है माया माने ज्ञान प्रज्ञा के नाम में माया शब्द आया तो ज्ञान से सृष्टि करता है कहा माया से थोड़ी कहा माया माने ज्ञान वहां मैंने ज्ञान बुझ करके सोच विचार करके सृष्टि करता है परमात्मा जो सृष्टि करता है माया से मैने ज्ञान से प्रज्ञा से प्रज्ञा विचार होगा पूर्वाधि शंका करेगा मानो तो प्रज्ञा वचनो माया शब्द माया शब्द करते प्रज्ञा वचन होता ज्ञान प्रज्ञा के लिए कहा जाता है माया बने प्रज्ञा कहा टिप्पणी का देंगे अभी निरुक्त निघंटू में शब्द है करण बोलते प्रज्ञा बचनो माया शब्द माया शब्द प्रज्ञा वचना वो तो ज्ञान वाचक है ऐसा पूर्वादि के शंका है ज्ञान पर कह माया बने नि निगंटु में है क्यों तो कहते सत्यम सिद्धांत तो ठीक है आपका ध्यान रखा ठीक है वहां पर प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा लेनी है स्वरूप प्रज्ञा नहीं लेना है इंद्रिय जन्य जन प्रज्ञा को वहां प्रज्ञा कहा और इंद्रियजन्य जो प्रज्ञा होती है माया माया से ही होना है ये दिखाना चाहते हैं इंद्रिय प्रज्ञा अविद्या मायत्व इंद्रिय प्रज्ञा अविद्या स्वरूप है अविद्या नहीं हो तो इंद्रियजन्य ज्ञान विषय का ज्ञान होगा ही और विषय जन्य जो ज्ञान होता है अज्ञान अवस्था में है इंद्रिय प्रज्ञा या इंद्रियजन्य जो प्रज्ञा स्वरूप प्रज्ञा नहीं जो विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान पैदा होगा वो तो इंद्रियजन्य प्रज्ञा तो प्रज्ञाया अविद्या अविद्या स्वरूप है वो अविद्या के बिना यह ज्ञान वो नहीं सकता द्वैत होगा ही नहीं अविद्या के बिना द्वैत के बिना ज्ञान होना नहीं है अविद्यामय है वो अविद्या प्राचुर्य है उसमें या मयठ अर्थ है वो तत्प्रकृत वचने ऐसा है में तो प्राचुरी अर्थ मैट है जो माने इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है उसमें अविद्या पूर्ण रूप से अविद्या है तभी तो द्वैत दिख रहा है तभी ज्ञान होगा अविद्यामय ना इंद्रिय पर ज्ञाया अविद्यामय ना माया और तो उसी को माया कहने से कोई को दोष नहीं आएगा हमें यहां पर वो जो मायामय हो जाएगा इंद्रियजन्य ज्ञान तो उसको माया शब्द से ज्ञान को उस ज्ञान को माया शब्द से कहता है हमारे यहाँ दोष आने वाला नहीं है स्वरूप ज्ञान में आएगा नहीं आज नहीं आएगा आगे भाष्य में कहते हैं माया भीर इंद्रीय प्रज्ञा भीर अविद्या रूपा भीर इत्य ऐसा हो रहा माया भी का इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या जो ज्ञान स्वरूपा है इंद्रिय जन्य ज्ञान है उसके द्वारा अनेक बन जाता है यह अर्थ आ जाए इंद्रो माया भी कार्य अगर प्रज्ञा अर्थ लेंगे तो ऐसा अर्थ करेंगे और भी कहा है श्रुति में आया है अजाय मानो बहुधा बिजाय ऐसी भी श्रुति है कहते हैं अजा बहुदा बहुधा विजायते जो भी है ना वस्तु तो जन्मशून्य वास्तव में परमात्मा कैसा जन्म रहित है किन्तु तो बहुत प्रकार से होता है तो वास्तविक होना संभव नहीं होगा जो अजायमान होगा और पैदा होना होगा वास्तविक नहीं हो सकता मान काल्पनिक है सृष्टि ऐसी करता है ये वाक्य भी अजाय मानो बहुधा वाक्य है इस श्रुते ये भी है तस्मात माया एव जायते इसलिए क्या होगा स माने परमेश्वर माया एवं जाएगी तू का अर्थ है एवकार अर्थ में माया एव माया से ही तू तू का अर्थ एवकार माया से ही पैदा होगा बिना माया का पैदा होना संभव नहीं हो तो माया से जो पैदा हुआ वो कल्पित तो है सृष्टि कल्पित है कहते मायावीर इंद्रिय प्रज्ञा भी क्या होता है तस्मात माया एवं जाए थे तुशा स माने परमेश्वर है वो परमेश्वर जो है माया से ही पैदा दिखाई पड़ता है नहीं पर। तो नहीं तू शब्द अवधारणार्थ जो कारिका में तू दिया ना माया जाए थे तुषा तू माने अवधारणा एवकार के अर्थ में माया एव स जाये थे माया के बिना पैदा होना संभव नहीं माया से ही दिखाई पड़ता है जो माया से होता है वो कल्पित होता है इसलिए सृष्टि कल्पित है ये कहा नंबर की टिप्पणी तस्मात अजस्य वास्तव जन्म असंभवाद अजन्मा की वास्तविक जन्म तो हो नहीं सकता जो अजन्मा हो क्या जन्म होगा काल्पनिक जन्म हो सकता है कल्पना तो उसे तो हो जाएगा अविद्यास से कल्पना की जाए किंतु वास्तविक जन्म होना संभव नहीं तस्मात कहा था वस्तुतो जन्म शून्य अजस्य वास्तव जन्मा असंभवाद वास्तविक जन्म तो होना संभव है अजन्मा है क्या जन्म होना उसका अजो नित्य शास्त्र पुराणो है अजन्मा है Okay. माया ये, ये कहते हैं माया से ही होना है इसलिए कहा तू शब्द होता है माया नहीं अजाय मान तो बहुधा जन्म एकत्र अजाय मान भी हो और नाना प्रकार से होना हो वास्तविक ना होना एक में संभव नहीं होगा एक तरफ अजाय मानव धर्म रहना और एक बहुधा विजायित होना संभव नहीं होगा हाँ एक वास्तविक काल्पनिक काल्पनिक हो तो बन जाएगा दोनों वास्तविक हो तो नहीं होगा अजन्मा भी रहना और अनेक होना भी कहां से होगा हाँ अजन्मा वास्तविक है अनेक होना काल्पनिक है तब हो सकता है एक कार्य सिद्धांति नहीं अजाय मानत्व अजायमान भी रहना और बहुधा और बहुधा जन्म नाना प्रकार से उत्पन्न भी हो जाना एकत्र न संभवती एक में ऐसा संभव नहीं होगा वास्तविक दोनों संभव नहीं होगा एक काल्पनिक एक वास्तविक तो हो जाएगा वास्तव में अजायमान वास्तविक है और बहुधा विजायते काल्पनिक है तब जैसे दृष्टांत देते हैं एक में ऐसे संभव नहीं होता अग्नौ अग्नऊत्यम औष्णमशा जैसे अग्नि में दोनों धर्म हो जाए शीतता भी और उष्णता भी संभव होगा क्या असंभव है उसी प्रकार माने वास्तव में एक तरफ अजन्मा भी रहे और एक नाना भी होना संभव नहीं होगा इसी प्रकार है अग्नऊतम औष्टम सा जैसे अग्नि में शीतता भी रहे उष्णता भी रहे दोनों एक साथ संभव नहीं इसी प्रकार यहां भी वास्तविक अजन्मा भी रहे और वास्तविक जन्म भी होना ना होना यह संभव नहीं होना और फलवत्वाच वो जो आत्मा तत्व है ना वो फलसाली है सृष्टि की चर्चा करे कि क्या फल मिलना है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान फलसाली है मोक्ष देने वाला है फलवत्ता फलसाली भी है वो कौन अजन्मा समझने पर फल मिलेगा आत्मय को तरह समझ श्रुति की आत्मा को विज्ञान जो आप हम ब्रह्मांस विज्ञान होगा वही यहां श्रुति के द्वारा निश्चित अर्थ यही है श्रुति का विषय यही है सृष्टि में तात्पर्य श्रुतियों का नहीं है क्यों ईशावासी तत्र को मोह का शोक एकत्व में फल दिया है जब एकत्व तो दृष्टि में पहुंच गया उस अवस्था में शोक कहा मोह का माने शोक और मोह से उपलक्षित संसार कहाँ नहीं हो सकता इस अवस्था तत्व को शोक एकत्व मन इस आवासीय परिषद में सप्तम मंत्र में दिया है इत्यादि मंत्र बर्णाद कहा उस स्थिति में जब एकत्व में पहुंचा हुआ है शोक मोह से उपलक्षित संसार वहां बो नहीं सकता है और मृत्यु मृत्युमाप नौती नश्यति इत्यादि कठोपरिषद आदि में कहा हुआ है क्यों इस आत्मा में यह आत्म नहीं जो अजन्मा आत्मा है इस आत्मा में जो तो नाना देखता हो नाना जैसा देखता हो नाना तो हो ही नहीं सकता वो मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु के प्राप्त है मैंने जन्म मरण के चक्कर से बाहर जा नहीं पाएगा द्वैत देखने वाला मृत्यु और मृत्यु महावृद्धि निंद तत्व द्वैत तो दर्शन की निंदा की गई है उपनिषदों में सृष्टिया जो सृष्टिया को ही निंदा है जो सृष्टिया वाला जो व्यक्ति है ऐसे दृष्टि वाली दृष्टि। निंदा आदि है दृष्टि वाला जो होगा अनेक देखने वाला जो व्यक्ति होगा उसके लिए कहा मृत्यु अमृत्युवाप होती यह नाना प्रस्थिति जो इस आत्मा में नाना देखता हो वो अमृत को को मृत्यु प्राप्त होता है संसार से बाहर नहीं जा सकता ऐसा कहा है ठीक है तत्र तो पुनर ति दर्शि प्रथम पादनाने दिखाएंगे यदि भूततव सृष्टि सैत सत्यमस्तुएं यही व्यतिरिक दिखाए अगर वास्तविक सृष्टि हो तो सत्य होना चाहिए जगत फिर उसके अभाव दिखाने के लिए यह कथन नहीं होना चाहिए निर्णय कथन नहीं होना चाहिए इत्यादि वितरिक पुनर्न्वय आख्यान फिर अन्वय दिखाने के बाद पहले वितरक दिखाएंगे यदि सृष्टि सत्य हो तो वास्तविक हो तो फिर यहाँ निषेध नहीं करना चाहिए निषेध किया है इसको मतलब वास्तविक नहीं है यही अन्वय दिखाने के बाद यदि इत्यादि वाक्य से द्वैता द्वैत भावश्चे प्रतिषिध्य कथम तरह सृष्टि रूपये पूर्वाजी प्रश्न करता है महाराज द्वैत की यदि निंदा की जाती निंदा की जाती है प्रतिषेध किया जाता है तो फिर सृष्टि का उपदेश क्यों होता है श्रुतियों में सृष्टि का उपदेश क्यों जब निषेध करना है उपदेश क्यों किया उसका पंक प्रक्षालय लगना चाहिए वहां प्रक्षालाधि पंक कीचड़ में जाओ कीचड़ लगाओ फिर स्नान करो इसके अच्छा होगा कीचड़ लगा हुए तो स्नान भी नहीं करना पड़ेगा कि पंग प्रक्षालन न्याय क्यों लगाइया पहले कीचड़ लगाओ फिर बाद में स्नान करो पहले सृष्टि को स्वीकार करो फिर बाद में निषेध करो क्या मतलब हुआ ये अब दो एक बार ये शंका है द्वैत भावे प्रतिषेध्य थ्वैतत्व का जो प्रतिषेध यदि किया जाता है नियना निकना श्रुति से द्वैत की यदि निषेध करना द्वैत निषेध करना द्वैतों की तो स्थिति में कथम तभीठि को प्रतिष्ठते फिर द्वैत की द्वैत सृठि की उपदेश क्यों किया स्त्रुति में क्यों किया जाता है ये शंका है तक उत्तर मिटाते हैं तस्मा आत्मकत्व प्रतिपत्ति कल्पिता सृषिर्भूता इसलिए यही सिद्ध होता है कि जो द्वैत कल किसलिए किया जाता है आत्म एकत्व प्रतिबद्ध तत्व था कल्पिता सृष्टि जितने भी सृष्टि है कल्पित है उस आत्म एकत्व को दिखाने के लिए है उसी ज्ञान कराने के लिए है अभूता एवं वास्तव में काल्पनिक ही है सृष्टि अभूता भूता तो नहीं अभूता काल्पनिक है प्राण संवाद व जैसे आदि में प्राण के संवाद के बारे में बताया तो उसी प्रकार है वहां प्राण संवाद में तात्पर्य नहीं है मुख्य प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है ठीक है सृष्टिवाद जितने भी आते हैं सृष्टि में तात्पर्य नहीं हैत्पर्य फलशाली वही है जीव आत्मा परमात्मा की ऐक्य ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मिलेगा सृष्टि से कुछ मिलने वाला नहीं है ठीक है यथा प्राण वैश्विक दृष्टिअर्थम प्राण संवाद जैसे मुख्य प्राण की विशिष्टता दिखाने के लिए उसना करने के लिए वैशिष्ट दृष्टिअर्थम उपासना के लिए प्राण संवाद की गई इंद्रियों का झगड़ा दिखाया हम उन स्थानों में संवाद श्रुतिशु कल्पित एक स्थान में अनेक स्थानों में आता है वृद्धा में छादी कई स्थानों में है इंद्रियों का झगड़ा वह मुख्य प्राण की उपासना करना चाहिए करके है ठीक इस प्रकार तथा सृष्टिर एकत्व तो प्रतिपत्यर्थ को कल्पिता इसलिए सृष्टि वाक्य जो है ना सृष्टिर एकत्व प्रतिपत्यर्थ होता है सृष्टि जो है एकत्र जीवात्म पर ऐक्यवर्ण कल्पिता, शुरू में सृष्टि है वास्तविक उपदिष्ट वास्तविक सृष्टि के अयोग वास्तविक सृष्टि संबंध नहीं यहाँ ये उपदेश हुआ है योगवाने संबंध का अभाव वास्तविक सृष्टि का संबंध का अभाव दिखाना है योगवाने संबंध होता है संबंध नहीं दिखाने के लिए कल्पिता सृष्टि हितम दर्शन द्वितीय पाद अवतारे तात्पर्य अभाव सृष्टि कल्पित है इसमें अन्य हेतु दिखाते है दिखाते हुए द्वितीय पाद का अवतर देते द्वितीय पाद क्या है इंद्रो माया भी थी। इंद्रो माया भी पूर्व रूपये ये दिव्य पाद उसकी व्याख्या करेंगे हेत्मत दर्शन दूसरे हेतु भी देते हैं सृठि कल्पित है ये हेतु हो गया न्याय किंचन और दूसरा हेतु देते हैं इंद्रो माया भी पूर्व रूपये द्वित्य पाद हेत्मदरम दर्शन द्वितीय पदम अवतार भी तात्पर्या द्वितीय पाद का अवतरण देकर बताते हैं इंद्रा इत्यादि शब्द कहा है इंद्रो माया भी इत्यादि कहा इंद्रो माया भी अभूतार्थ ना माया शब्दात इंद्रो मायावी काल्पनिक सृष्टि ना काल्पनिक जो सृष्टि है अभूतार्थ प्रतिपादक माया शब्द माया शब्द आया माया भी आया तो माया कौन से जो न होते हुए सृष्टि करने वाली को माया बोलते हैं तो अभूतार्थ प्रतिपादक जो माया शब्द है उसके द्वारा सृष्टि सृष्टि का ऐसा कहा सृष्टि कैसी ऐसी माया से किया माना होता नहीं वास्तव एक कहा बता ठीक माया ना, दीज़ार दीज़ार। गलपिता। गलपिता है, कलपिता है। कलपिता आँगा। आँगा माया शब्दे नृष्टि अशोक कलता कलता कल्पिता पाठ है या कलता है कलता होना चाहिए कल्पिता माया शब्दाद माया शब्द से सृष्टि का कथन किया है इंद्र माया भी पूर्व रूपये थे माया शब्द के द्वारा कल्पित खत्म होने से युक्ता कल्पिता युक्ता कल्पित होनी चाहिए सृष्टि ऐसा लगाना कल्पिता युगता कल्पित होनी चाहिए सृष्टि को पूर्वादी श्या करता हमारा अभिधान ग्रंथ है और अभिधान ग्रंथ अभिधान ग्रंथ का अर्थ चार नंबर में देते हैं अभिधान क्या है निरुक्त निघंटौ निरुक्त की व्याख्या निघंटू है वो अविधान ग्रंथ कथन किया जाता है, कथन किया जाता है शब्दों का कथन वर्णन जाना अभिधान ग्रंथ मानो निरुक्त निगंडु में निरुक्त की व्याख्या में निगंडु है तो निगंडु में अभिधान ग्रंथे प्रज्ञा नाम से माया शब्द माया शब्द वहाँ प्रज्ञा नाम में पाठ किया है प्रज्ञा के जो पर्याय वाचक में माया को भी रखा है निघंटू में माया शब्द मिथ्यार्थी माया शब्द प्रज्ञा नाम रखा हुआ है तो माया का अर्थ कहा मिथ्या हुआ प्रज्ञा तो सत्य है ना है जो अविधान ग्रंथ है निघंटू निरुप की व्याख्या जो निरुप निरुपुनि के द्वारा बनाया गया है उसकी व्याख्या है प्रज्ञा नाम सुप्रज्ञा के नामों में पर्याचक शब्द ला करके पाठार्थ पाठ होने से माया शब्द नव माया शब्द अर्थ को बदलाने वाला नहीं होता माया मान ज्ञान ऐसा अर्थ आएगा तो इंद्रो माया भी इंद्रो ज्ञान न पुनरु ऐसा अर्थ हो जाएगा परमात्मा ज्ञान से अनेक बन जाता है ऐसा अर्थ आवश्यकता है आपने कैसे वहां कल्पित बोल दिया ज्ञान ज्ञानपूर्वक होगा वो कहीं माया कल्पित थोड़ी होता बताओ ये कहेगा यही प्रज्ञा अभिधान ग्रंथे चार और पांच की अविदान अभिधान ग्रंथे माने निरुक्त निघंटो निरुक्त में जो तो निघंटू व्याख्या है उसमें और प्रज्ञा नाम कहा प्रज्ञा के नाम में ये सारे शब्द दिया हुआ ग्यारह नाम दिया हुआ है केत केतु चेत चित्तम प्रतु अशुधि चि, असु शाया बयुनम अभिख्या एकादश प्रज्ञा इति निघंटू पाठ है निघंटूस पाठ है प्रज्ञा के नाम होते हैं जहा माया भी है साथ प्रज्ञा को ये शब्द से बोला जाता है केत भी बोला जाएगा केतु बोला जाएगा चेत बोला जाएगा चित्तम शु धीर शची माया बयूनम अमीख्या ऐसा नाम तो पे है तो निगं रूपये पाठ है तो प्रज्ञावाचक हो गया प्रज्ञा नाम में है तो इंद्र माया भी मान ज्ञान ही ज्ञानों के माध्यम से पूर्व रूपये ही ऐसा अर्थ हो जाएगा वहां माया का अर्थ ऐसा थोड़ेगी नहीं है ज्ञान तो सत्य होता है ये पूर्वादी की सं सिद्धांति अच्छा। सत्यम बोलेंगे ठीक है आपका सोच ऐसा बोलेंगे ठीक है माया शब्द से प्रज्ञा नामचित ठीक है कहीं कहीं माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा में डाला हुआ है ठीक है आपका सोच ठीक है माया शब्द को कहीं कहीं ज्ञान अर्थ में प्रयोग किया है सर्वत्र नहीं है क्वाचित कहीं कहीं ऐसा है सिद्धांत कहते माया शब्द से प्रज्ञानाम प्रज्ञा के नामों में क्वाचित कहीं कहीं है ये पाठ में स्वीकार करते हैं सिद्धांत सत्यम बोलते हैं ठीक बोल रहे आप ठीक है आपका कहना किंतु सत्य शब्द जो है अर्धा अंगीकार में कोई होता है पूर्ण अंगीकार में नहीं होता पूर्ण अंगीकार में ओम होता है आम होता है हाँ। अध्यय होते सत्यम बोलेगे तो आगे किंतु लगेगा ठीक है आपका कहना किंतु और किंतु लगेगा ठीक कह हैं आप किंतु बात तो ऐसी होनी चाहिए ऐसा आ सत्यम कहा सिद्धांत कहा सत्यम ठीक है कथम करी मिथ्यार्थत्व तथा फिर मिथ्यार्थ का कैसे प्रयोग होगा माया के लिए जब प्रज्ञा नाम में पढ़ा गया है आप भी मान रहे जब कहीं कहीं पाठ है बोल रहे है आप तो फिर मिथ्यार्थ कैसे आएगा माया शब्द तो का चाहते सिद्धांत बोलते हैं वहां पर माया शब्द का इंद्रिय प्रज्ञा इंद्रिय जन्य ज्ञान इंद्रियजन्य जो विषय और इंद्रिय के संपर्क से जो ज्ञान होगा उसको प्रज्ञानाम से कहा ये बोला सिद्धांत ने कहा इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्व जो इंद्रिय प्रज्ञा है अविद्यामय है अविद्या प्राचुर्य है अज्ञान के बिना इंद्रिय विषय संना ही नहीं अज्ञान का अल्प होता है इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामय अविद्यामय होने के कारण से माया तो अविवादोष है इसलिए इसको माया स्वीकार किया है इसे कोई दोष नहीं आता प्रज्ञा बोलने पर माया ये वो ठीक ठीक है नहीं माया शब्दता प्रज्ञा ब्रह्मचैतन माया शब्द से कही गई जो प्रज्ञा ब्रह्मचेतन तो हो नहीं सकता स्वरूप ज्ञान तो हो नहीं सकता चैतन्य तो हो नहीं सकता क्यों भूय शांति विश्वमाया निवृति इत्यादि निवृत्ति सर्वनाथ बाद में अंतिम में क्या कहा सारी माया समाप्त हो जाती कहा है भूय शांति विश्वमाया निवृति संपूर्ण माया विश्व सर्व र्वश्धक पर्यावाचक विश्व होता है सारी माया समाप्त हो जाती है अंत में। जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा सारी माया खत्म माया खत्म हो जाती है वो यश अंत फिर अंत में पुनः अंत में क्या होगा विश्व माया निवृत्ति सारी माया निवृत्त हो जाती है ऐसा श्रुति है तो माया की निवृति सुनाई पड़ी है जो निवृत्त होने वाला सत्य नहीं होता जब आत्मज्ञान होगा उसका माया की निवृति हो जाती है क्यें तु? क्यें तु? फिर क्या मानना है असौ असो माने जो प्रज्ञा शब्द कहा असौ माने प्रज्ञा इंद्रियजन्य जो इंद्रियजन्य प्रज्ञा है तो अविद्या तैयार अविद्याद्रेक अनुदाय तया वो जो इंद्रियजन्य प्रज्ञा होती है ना अन्वय और विद्रेक दिखाता है अविद्या सत्व इंद्रियजन्य प्रज्ञा सत्व और अविद्या अभावे इंद्रियजन्य प्रज्ञाया अभाव अन्व्यद्रेक लग जाता वहां तत्स तत्सत्व तद अभावे तद अभाव अविद्या है तो इंद्रियजन्य ज्ञान होगा और अविद्या का अविद्या नहीं है जिस काल में इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं होगा ये कहा किंतु असौ असौ माने प्रज्ञा इंद्रियजन्य वो जो प्रज्ञा है जो माया शब्द से कहा गया प्रज्ञा है वह इंद्रियजन्य है असौ माने प्रज्ञा तस्याच वो जो इंद्रियजन्य प्रज्ञा है वो उसकी अविद्या अविद्या का अन्वय और विद्रेक का कथन करने वाला है विद्यासत इंद्रेजन प्रज्ञासव अविद्या अभावे इंद्रजन प्रज्ञा अभाव अन्य विद्य अनुविदाई होने से अनुकर्म करने से अविद्यामय मिथ्यात्त अविद्यामय हो जाता है कि अविद्या काल में होना है अविद्या होना है अविद्यामय इसलिए जो अविद्यामय होता है वो मिथ्या ही होता है अविद्यामयत्व मिथ्यात् माया शब्द से न अनुपत्ति इसलिए माया शब्द को मिथ्यार्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है चाहे इंद्रजन ने प्रज्ञा मिले हो आपत्ति नहीं वो माया मई है पे आपत्ति नहीं तात्पर्याथम उ त्रव अक्षरा आह ये तो तात्पर्य बता दिया अब कारिका के एक एक शब्दावली का अर्थ के अनुकूल अनुकूल करते हुए कर कहना चाहते हैं लिखा छह सात की टिप्पणी त्पर्य द्वितीय ऐसे की तात्पर्य बता दिया अब उसे ये शब्दावली का अनुकूलता दिखाते हैं तात्पर्य विषय भूत अर्थ है जो तात्पर्य का विषय विषय स्वरूप अर्थ होगा उसके के लिए कहने के लिए कहते हैं कि इसकी कथन करते हैं विस्तार करते हैं कहा माया माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या ऐसा अर्थ करता है माया भी करता है इंद्रिय प्रज्ञा के द्वारा अविद्या है वो अविद्या स्वरूपा है उसके द्वारा तो पूर्व रूप ही इंद्र इंद्रो माया भी पूर्व रूपये ऐसा अर्थ करना अच्छा आगे ठीक है ई नाना रूप जैसा होता हुआ दिखाई पड़ता है नाना रूप होता हुआ प्रतीत होता है वास्तव में नाना रूप नहीं होता नाना रूप जैसा प्रतीत होता है कि मायामयी सृष्टि हंत्र पद तृतीय पादम होता सृष्टि मायामयी है सृष्टि मायामयी मायामयी है सृष्टि वास्तविक नहीं माया मायावयी सृष्टि एक इत्यत्र है सृष्टि मायावयी है इसमें हित अन्य हेतु भी देना चाहते एक हेतु और दो हेतु दे चुके हैं श्रुति के माध्यम से और एक तो नैना नाथिक और इंद्रो माया भी पूर्व है तीसरे भी देंगे मायावयी सृष्टि इत्यत्र परत्व तृतीय पादार तृतीय पाद है अजाय मानो बहुधा तृतीय पाद उसका वास्तव में दा अजन्मा है किन्तु नाना प्रकार से होता है अविद्या के बिना नाना होना संभव भी नहीं होता तो माया भी स्त्रुति दिखाने कहा अजाय मानो बहुधा अजाय मानस्य बहुदा अजाय मानव भाष्य में कहा इसको अजाय मानो बहुधा विजायते ऐसी वास्तव में अजन्मा है किन्तु नाना प्रकार से उत्पन्न होता है ऐसा दिखा तो इन बाक्यों का सामंजस्य करने के लिए जो तो बहुधा होना काल्पनिक माने बिना कोई गति नहीं नहीं तो अजन्मा रहना पैदा होना यही गड़बड़ और कितना होना अनेक होना संभव ही, एक तरफ जो नित्य देते शास्त्रीय पुराण बोल रहे हैं और एक तरफ बहुधा विजाय थे तो ये काल्पनिक विजायती वाला काल्पनिक किए ना घटेगा ये बात ठीक कह रहे, हैं। है रहे, है। है रहे है। अजाय मानस्य बहुधा विजा मान, मान तुम विरुद्ध जो अजाय मान होगा उसको नाना प्रकार से होना अनेक होना ये विरुद्ध है विरुद्ध है ये आशंका करेगा महाराज अजायमान तो बहुधा हो नहीं सकता कैसे बोल दिया फिर अजाय मानो बहुधा भी जाये थे अजनमा आए नाना कैसे होगा शंका उठा के कहा चतुर्पादी माया अजाय अजायमान होने पर भी माया से तो माया से ही पैदा होता है अनेक होने के लिए माया रसी ये की है माया से अनेक हो जाती है किन्तु तो अनेकत्व में तात्पर्य मिथ्या है अनेक जो है मिथ्या है एक ही सत्य है जलधारा आदि सब हो जाती है सर्प जलधारा सब बन जाती है माया से उसका अज्ञान है इसलिए अनेक हो जाती है वो सत्य नहीं है जो अनेकत्व तो सत्य नहीं है वही सही है अजाय को बहुत होना ऐसा तस्मात्थापयित का अजाय मान से बौधा विजायतम विरुद्ध इतिहास चतुर्पाद उ चतुर्पात का उत्थापन करते हैं उत्थापय टिप्पणी है ना आठ की टिप्पणी उत्तर पे ना उत्थापन ऐसा होगा हमारे उत्तर रूप से उत्थापन करते हैं क्या करते हैं अजाय मान इत्यादि शब्द करते इत्यादि का तस्मात माया एव जायते माया जाएते माया एव तू का अर्थ एवं तारिका में तू शब्द का अर्थ एवं माया से ही पैदा होता है स्वयं पैदा होना संभव नहीं क्यों अजाय मान है माया के बिना पैदा हो ही नहीं सकता और माया से जो पैदा हुआ काल्पनिक हो अभूत है सृष्टि वास्तविक तस्मात माया एव जायते सहमाने परमेश्वर माया एवं जायते होगा तू शब्द हो अवधारणा तू शब्द जो तो माया एवं जाए थे में तू जो है अवधारण एवकार के अर्थ में माया एवं माया से ही पैदा होता है अजायबान होने पर ही माया से पैदा होता है बाकी अजायबान का उत्पत्ति दूसरे किसी तरीके से हो नहीं सकता था अश्रुत से कथम एवकार से अभाव एवकार कारिका में तो सुनाई नहीं दिया और आपने एवकार कहा से लगा दिया ग्रहण करना अभाव कैसे ग्रहण किया के ऊपर में आक्षेप है अश्रुत कथम एवकार से, एवकार से कथम अभाप अश्रुद जो एवकार है कारिका में तो एवकार सुनाई नहीं पड़ा है और आपने लगा दिया माया एव भाषाकार ने लगाया अश्रुद जो एवकार है उसको कथम अभाप कैसे आपने ले लिया अभाप रवि टिप्पणी प्रक्षेप कथम प्रक्षेप कैसे डाल दिया आपने एवकार को शंका करे शादी संख्या तू शब्द अवधारणार्थ भाषाकार जो कारिका में तू दिया ना वो तू अवधारण के लिए मैंने एवकार के अर्थ में अवधारण कार्यकर्ता है अब अवधारण रूपम अर्थम एवं अभिनय दिया अवधारण कैसा हो गया तू शब्द अवधारण कैसे दे दिया मायाया एव ये, ये दिखा है माया तू था वह माया एव यह <laughs> स्मात इतम अवधारित है महाराज ये कैसे अवधारण कर दिया जाता तू का अर्थ एवकार कैसे कर दिया जाता है ये शंका हो गई में जन्म ने का वस्तु क्षति वास्तव जन्म मानेंगे उत्पत्ति वास्तविक मानेंगे तो क्या आपत्ति है माया से पैदा होता है करके क्या जरूरत है वास्तविक उत्पत्ति मान लिया जाए क्या, क्या आपत्ति तो है ये पूर्वादि की शंका है कस्मात यदि इतम अवधारित कैसे आपने बोल दिया माया से ही पैदा होता है कैसे अवधारण कर दिया जन्मने का प्रस्तिक्षति वास्तव उत्पत्ति माने तो क्या आपत्ति है क्या हानि होगी क्या कि संकट किया उसके उत्तर में कहते नहीं करके नहीं अजाय मान बहुत आज एक तो संभव अजायमान होना और बहुत प्रकार से वास्तविक होना संभव नहीं एक व्यक्ति में संभव नहीं है स्वरूप रहना और वास्तविक अनेक भी हो जाना संभव नहीं है काल्पनिक अनेक हो सकता है लेकिन ठीक है। आत्मकत्व ज्ञान में सृष्टि तात्पर्य तात्पर्य गम्यम सृष्टिस्थु तछ सत्वाद अभिवक्षिता इतने हितम प्रमाह देखो आत्मकत्व ज्ञान ही सृष्टि स्तुति का तात्पर्य आत्मकत्व ज्ञान में है सृष्टि स्तुति का तात्पर्य उसी में है जैसे इंद्रिय संवाद जो होता है उसका तात्पर्य प्राण की उपासना में है मुख्य प्राण की श्रेष्ठता बतलाने के लिए श्रेष्ठ होने के कारण उपास्य होगा ठीक इस प्रकार जितने भी श्रुति के आए हैं वो तो आत्मकत्व प्रतिपादन के लिए है आत्मिक्व ज्ञान में सृष्टि का और कात्पर्य बंदे आत्मिक्व विज्ञान होता है सृष्टिस्तु और जो सृष्टि है वो छह तछ उसका अंग है आत्मज्ञान का अंग बन जाते हैं तछय सत्वात् अव्यवक्षिता इसलिए अव्यवक्षित है सृष्टि इत्यत्र हम करना अन्य हेतु को कहते हैं फलवत्वाच्य तो विज्ञान में फल है सृष्टि वाक्य में कोई फल नहीं है सृष्टि का कर्थन करके का फल मिल रहा है आत्मिकाचर आत्मयिक्व तो दर्शन स्त्रुति निश्चित हो आता है श्रुति फल के द्वारा निश्चित किया हुआ अर्थ यही, यही होता है विषय yeah. यही होता है ठीक है तस् फलवत्ते प्रवाह जो आत्मय तत्व तो विज्ञान है फलशाली है उसको प्रमाण देते हैं है से परिषद देते हैं तत्र को मोह का शो का एकत्व अनुपस्थित कहा एक अनुपस्ता का कैसी व्याख्या करनी चाहिए तो युक्ति का कारक है एकत्व आचार्य उपदेश हम अनुपश्यता एकत्व कब देखना आचार्य उपदेश के बाद अपने आप नहीं देखना अपने आप देखेगा गड़बड़ हो जाएगा आचार्य के उपदेश के बाद में एकत्व तो देखे देखने वाला ऐसा अनु अनु पश्चात उपदेश के बाद एक अनुपछ्य में अनुमान क्या है आचार्य उपदेश आचार्य उपदेश के पश्चात पश्यतः एक पश्यतः साक्षात् आचार्य उपदेश के बाद में एकत्व करने वाले का कहा शोकमोह नहीं होता कहा त एकत्व साक्षात्कार शोक मोह उपलक्षित संसार उस काल में क्या होगा उस अवस्था में एकत्व तो साक्षात्कार करने पर तत्र को तत्र एकत्व साक्षात्कार सति तत्वोह का शोकमत तत्कार कर रहे हैं एकत्व साक्षात्कार हो जाने पर फिर शोक मोह से उपलक्षित संसारण न तोह होता शोक तर आत्मसाक्षात्कार सी एक्त साक्षात्कार सैसा होने पर शोकमोष उपलक्षित संसारो न शोकमोष उपलक्षित सारा संसार कोई सार संसार जन्म मृत्यु आदि शो होना केवल विफलवादेदृष्टिर्वक्षिता केवल विफल भेद दृष्टि सृष्टिस्तु विवक्षित नियतने व्यक्ति निंदा भी की गयी भेददृष्टिवा निन्दा भी की गयी है इसलिए भी वो विवक्षित नहीं होता केवल अविवक्षित होने के कारण से दृष्टि में तात्पर्य नहीं समझना न केवल विफलत्व भेद दृष्टि अभिवक्षिता केवल विफल होने के कारण से अभिवक्षित हो दृष्टि ऐसा नहीं किन्तु निंदित निंदा भी की गई वेद दृष्टि वाले की निषि तत्व निंदा होती है उसके निषेध हो जाता है अनर्थ करत्वाच भेद दृष्टि अनर्थ करने वाला है अनर्थ करने वाला है क्या मृत्यु मृत्यु माप नहीं होती यही नानो पश्यती ने कहा है वो तो मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु करेगा यह ब्रह्मणी इस आत्मा में नाना इवे पश्यती नाना जैसा देखता है नाना तो है ही नहीं वहां किन्तु नाना जैसा देखता है अनेक देखता है अनेक जैसा अनेक तो है ही नहीं एक ही आत्मा कहा अनेक होना है किन्तु नाना जैसा देखता है इसलिए निंदा की गई स्कृति में निंदा है निंदिता सृष्टिया दृष्टि वाले की निंदा की है जो सृष्टि आदि भेद दृष्टि करने वाला व्यक्ति है उसकी निंदा की है आगे ठीक है भेद दृष्टि और मिथ्यात्व तंत्र भेद दृष्टि मिथ्या है सत्य नहीं है इसमें अन्य हेतु भी देते हैं इस आवासों पर में सम्भूति निंदा की है यह कहना चाहते हैं अंधम तम प्रविष्णी सम्भूतिपासभूति का कार्य मात्र के निंदा की है वहां ऐसा बोलना चाहते है समृत भेद दृष्टि मिथ्यात्म भेद दृष्टि मिथ्या है सत्य नहीं है इसमें अन्य हेतु भी है ईशावासी परिषद है ईसावासी परिषद लेकर के हम विचार करेंगे आप जो वहां छह मंत्र आते हैं अंधम तम प्रविषंधि ये अभिद्यापास ततो मुये वेदे तमो योग जो विद्याशेखे विनाशंस्त भयं सह विचार है संभव विनाशन मृत्ति मृतछे मंत्र करतेनयदी कारण प्रति इति संभूति संभूति की की की की निंदा निंदा है।, है है। अंदम तप इत्यादि निंदा, निंदा वन से कार्य मात्र की निंदा होगी संभव में तो संभूति होने वाले को कार्य को सम्भूति बोलते हैं संबूति की निंदा की है कार्य मात्र की निंदा है इसलिए अपवादाचार संभव प्रतिषेध संभव मान कार्य मात्र संभव मान कार्य जितना भी कार्य है उसका प्रतिषेध कर दिया यह सृष्टि भी तो कार्य है उसका प्रतिषेध किया जो होता है उसकी निंदा कर दी क्यों निंदा कहा है अन्दम तम प्रविशंति ये सम्भूतिपास जो सम्भूति की उपासना करते हैं कार्यक्रम की उपासना करते हैं और आग्रह में जाते हैं जैसे कहा निंदा की गई तो संभूत अपवादाच संभव प्रतिषिध्य सम्भूति के अपवाद की निंदा किया है ईशा वाष्य परिषद इसलिए संभव मान्य कार्य मात्र का प्रसिद्ध कर दिया जाता है एक और कोरु येनम जनयत इत्यादि वाक्य आता है जीव जब ज्ञान अविद्या रहित तो होगा जिस अवस्था में उसका कहते कौन इसको पैदा कर सकता है इसको पैदा करने वाला कोई नहीं अविद्या के कारण पैदा हुआ जैसा हुआ था पैदा हुआ था शरीर आदि और पैदा हो गया कर लगाया था कौन पैदा कर सकता है ये तो वही स्वरूप है ये नम आत्मान हो जाना कौन पैदा कर सकता है कोई तो पैदा नहीं कर सकता ऐसा कहा है। ये कारण के भी निषेध कर दिया है न कार्य है न कारण है समुद्र की निंदा करने से कार्य का हो गया कार्य और ये एनम को जनहित से कारण का भी प्रतिषेध ना कार्य है ना कारण है कार्य कारण दोनों मिथ्या है संसार में जो व्यवहार हो रहा है कार्य कारण आप भाव वो मितया सिद्ध होता है कोन एनम जनहित कारण प्रतिषिध्य पहले कार्य की निंदा इस आभाष के माध्यम से है और कारण की निंदा को नो पैदा कौन कर सकता है इसको पैदा करने का कारण ही नहीं है ऐसा कहा होगा कारण प्रतिषिध कारण का भी प्रतिषेध कर दिया जाता है तो कार्य का नाम की वस्तु जो भी होते हैं कल्पना मात्रा है था। था। एक नंबर टिप्पणी बड़ी है पहले दो नंबर देखें दो नंबर बाबा वाले ऐसा संभव यहाँ पर एक नंबर टिप्पण में कुछ से जो छह मंत्रों के आगे पीछे करके ऐसा अर्थ यहाँ के भाष्य के आधार पर लेना यहाँ का भाष्य आगे पीछे करके लिया हुआ जैसा लगता है पहले उपासना की संभूति की निंदा ऐसा करना फिर आगे वहां पर संभव शब्द से कर्म ले करके कर्मों के बारे में रखना माने उपासना और कर्म को समुच्चय करने के लिए ऐसा पहले वाला वाला बार मंत्र को पहले आगे व्याख्या करना और बाद में फिर क्या करना है वो जो उसके साथ किसका करना ब्रम विद्या के साथ समुच्चय करना माने कर्म और उपासना के द्वारा शुद्ध होने पर ब्रह्म विद्या मिलनी हो सकती क्रम समुच्चय समुच्चय तो नहीं हो सकता विद्या के साथ आगे के जो तीन मंत्र होंगे ये अंधम संधि यह अविद्या उपासना करके जो विद्याम विद्यां तो से अविद्यांत भयंसा इत्यादि मंत्र है उस मंत्र में क्या होगा विद्या उपासना और कर्म दोनों लेना और विद्या माने आत्मज्ञान एक समुचय कर्म समुचय दिखाना है समुचय तो होने से कर्म समुचित दिखाने का तात्पर्य है ये यहाँ जैसा पाठ है उससे विपरीत ऐसा भी एक अर्थ होता है करके टिप्पणीकार बोलते हैं कि मंत्रों के बारे में ऐसा भी एक अर्थ किया जा सकता है ऐसा बोलते हैं टिप्पणीकार सम्भूत इत्यादि अन्दम तम प्रविश्यं यह विद्यान इत्यादि नाम शरणाम छह मंत्र है इस आवास नवम मंत्र से लेकर के चतुर्दश मंत्र तक मंत्रो छह मंत्र नवम मंत्र से शुरू होता है चतुर्दश मंत्र में छह मंत्र पूरा हो जाते हैं तो अन्दम प्रविशंति यह विद्यान इत्यादि नाम शरणनाम मंत्राण छ मंत्र है वहां इनका व्याख्या पक्ष एक व्याख्या जैसी है वैसे आयो जो व्याख्या है वहां पर उपासना और कर्म लेना है फिर उपासना उपासना लेना है पहले तो कर्म और उपासना का समुच्चय दिखाया तीन मंत्रों के द्वारा फिर आगे के तीन मंत्र के आते हैं वृष्टि उपासना समृष्टि उपासना का समुच्चय दिखाने के लिए वहां के सिलसिला ऐसी एक है अन्य व्याख्या भी एक है यहां जो अभी इस भाष्य में लिखेंगे उस व्याख्या के आधार पर अन्य व्याख्या के आधार पर भाष्य है इस, इस कारिका का भाष्य इसके लिए करना चाहते हैं अंधम तीन विद्यम इत्यादि नाम शरणाम मंत्राणाम जो छह मंत्र हैं, व्याख्या पक्ष एक व्याख्या तो जैसा है वैसा ही है पहले तीन मंत्रों का है कर्म और उपासना का समुचय है आगे वाले जो तीन मंत्र हैं, व्यष्टि उपासना समृष्टि उपासना की समुचय यानी वहां यह स्थिति में है जिसको मल विक्षेप आवरण तीनों से ग्रसित हो जो अंतकर्म में तीनों मल लगे हों मल भी है विक्षेप भी आवरण भी है तो उसको पहले कर्म करना पड़ेगा निष्काम कर्म जिसका हम कर्म करने लगे मल धोने के लिए तो वहां कहेंगे केवल कर्म नहीं करना साथ में उपासना भी करना कर्म और उपासना की समुचय दिखाएंगे पहले वाले तीन मंत्र और जिसके पहले से अंतकरण शुद्ध है ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है ना किन्दु विक्षेप है अहम तो मनुष्य भावना है वैराग्य पूर्ण वैराग्य है मल नहीं है उसके अंतकरण में बनावरी वैराग्य नहीं पूर्ण वैराग्य वैराग्य है।, है तो अंतकरण शुद्ध है माने विष्णु की इच्छा करता है तो अभी अशुद्ध है और विष्णों की इच्छा से रहित है तो मन शुद्ध हो गया है मनोही द्विधम प्रोक्तम शुद्धम चार शुद्ध वे बचा अशुद्धम काम संत होता विवर्जित ऐसा मन दो प्रकार का एक ही मन प्रकार दो है रोजगार एक शुद्ध बन होता है या अशुद्ध बन होता है काम माने विषय यदि विष्णों की इच्छा करता है तो मन अशुद्ध है और विष्णों की इच्छा नहीं है तो मन शुद्ध है तो ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है विष्णव पूर्ण वैराग्य हो तो उसकी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है मल नहीं है उसके पास किंतु विक्षेप है, है अहम मनुष्य भावना है निरक्तर है किंतु कि मनुष्य रहा हुआ है ऐसा होगा कि नहीं होगा होगा उसके लिए क्या करना है? उपासना करनी पड़ेगी विक्षेप तो हटाने के लिए उपासना है द्वितीय के लिए उपासना करनी के ठीक है उपासना करके मनुष्य बुद्धि भी समाप्त तो हो गई फिर वहां पर आपको आवरण भंग करना होगा अविद्या भंग करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है मल विक्षेप आवरण यही है ना इसके लिए कर्म उपासना ज्ञान तीनों का तात्पर्य इसमें लगता है तो जिनके मल से ऊपर हो गए उनके लिए समुचे उपासना बताया वहां ईशावास केवल व्यष्टि उपासना न करे केवल समष्टि उपासना भी न करे दोनों को मिला करके करे ऐसा कहा उसके कर्म करने की आवश्यकता नहीं है मल हटा हुआ है अशुद्धि हटी हुई है मैं यदि जीवन में वैराग्य पूर्ण वैराग्य जिस समय से वैराग्य हो उस स्थिति में मल नहीं आपके जीवन में किंतु उपासना करनी पड़ेगी मैं मनुष्य हूँ भावना तो है उसको हटाने के लिए और मल सहित हो पहले कर्म से शुरू होगा कर्म और उपासना समुचय करेगा और मल हटा हुआ विषयाशक्ति नहीं है किन्तु मनुष्य हूं यह भावना है ऐसी स्थिति में उपासना करेगा किन्तु बेष्टि और समष्टि मिलाकर के करेगा ये वहां का तात्पर्य छह मंत्रों का तात्पर्य ऐसा होता है किंतु दूसरा अर्थ भी हो सकता है कहते हैं अन्दम दिशा अविद्याम इत्यादि नाम शरणाम मंत्राणाम व्याख्या पक्ष है दूसरी व्याख्या भी है उसकी जैसा एक क्रम है वहां के या अर्घ है और दूसरी व्याख्या भी है उस पक्ष में पाठ्यक्रमा अर्थक्रमो बलियान पाठ्यक्रम से तो पहले विद्या अविद्या की चर्चा बाद में सम्बूति और की चर्चा है पाठ्यक्रम ऐसा है वहाँ किन्तु पाठ्यक्रम की अपेक्षा से अर्थक्रम बलवान होता है पाठक्रम की अपेक्षा से अर्थक्रम बलवान होता है अग्निहोत्र जो होती एवागुम पचती ऐसे वाक्य आया है अग्निहोत्र का हवन करता है फिर एबागु हवनीय पदार्थ है एक हलवा जैसा है एबागु बोलते हैं एबागू उष्णिका श्राणा इत्यादि हलवा का नाम है अमरकोश उसको ये बोलते हैं उष्णिका बोलते हैं श्राणा बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं एबागु उष्णिका श्राणा अमरकोष्ठ में है चर्चा तो अग्निहोत्र जो होती और एबागुन पचती वाक्य क्रम कैसा है पहले अग्निहोत्र का हवन करेगा बाद में एबागू पकाएगा अब जैसे वाक्य का क्रम आया ऐसा लेंगे तो एबागू कोई काम नहीं आएगा अग्निहोत्र हो चुका है हवन क्या करेगा वो तो उसका अर्थ क्रम बलवान होता है वहां अर्थ करना पड़ेगा एबागुन पचती अग्निहोत्री ऐसा अर्थ करना पड़ता है एवागु को पहले पकाता है उसके बाद अग्निहोत्र करेगा उसी हवन करना है आवती देनी उसमें तो पाठ्यक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है इसी प्रकार पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम को बलवान देखते हुए ईशावास मंत्रों में उल्टा पुल्टा अर्थ करेंगे पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान है ये बोलना चाह रहे हैं व्याख्या पक्ष है, है। पाठ्यक्रमा अर्थक्रम बलियान ये युक्ति है न्याय है बलवान बलवत् बलवान है पाठक्रम की अपेक्षा अर्थकम बलवान होता है न्याय न युक्ति से अंत तम प्रविश्य संभूतिम इत्यादि त्रय मंत्र पूर्व व्याख्या पहले जो पर इस क्रम में पीछे हैं, उनकी व्याख्या पहले करना चाहिए एक व्याख्या आईसीपी है पूर्व व्याख्या पहले व्याख्या करना, उसके बाद फिर अन्दम या फिर बाद में पहले वाले मंत्रों को बाद में व्याख्या कर कैसे संगति ला है वहां देखते हैं तथा आद्य मंत्र पूर्वाधि समुद्री उपासनाया निंदा विधायक वहां पर अन्दम तम प्रविशंधि यह विद्याम उपास है तो आद्य मंत्र का जो तो पूर्वाध हो गया यही हो गया इसके द्वारा क्या करते हैं आद्य मंत्र पूर्वार्धे न्यासना है निंदा विधायक संभुति की उपासना की निंदा करेंगे क्यों घोर अधेरे में जाते हैं बोल दिया सम्बुति के कार्य की उपासना करने वाले घोर अधेरे में जाते हैं विधाय ऐसा विधान करके उत्तरार्ध्य न उत्तरार्ध क्या है तत्व भूय तमो यहू विद्यामृता ये सम्भुत्यामृता ऐसा है तो यहाँ उत्तरार्धे न सम्भुतर अनुपास्तम उपादित्य उपादित उपा देते संबुद्धि उपाश्य नहीं है सिद्ध करते उससे भी घोर आगे में जाते हैं करके निंदा करते ये होगा पहले निंदा करके फिर आगे उपाश्य नहीं हो सकता उत्तरार्ध ने उपास्य का खंडन किया हुआ यह समझना अच्छा। द्वितीय मंत्र जब चलेगा द्वितीय मंत्र क्या होगा अन्य देवाओ संभवात अन्य देवा असंभवात पूर्वेश भिन्न भिन्न फल दिखा है दोनों का वे संबुद्धि का फल भिन्न है असंबुद्धि का फल भिन्न है ऐसा दिखाया है मंत्रा कर्म संबुद्धि संभुति साफल वहां पर असंबुद्धि से लेना है संबुद्धि से कर्म लेना है और असंबुद्धि से उपासना लेना है कर्म और संबुद्धि माने यहाँ उपासना दोनों के साफल्य दिखाए वहां द्वितीय मंत्र से ऐसा कहा अच्छा त्र संभव सब देना संभुति का अर्थ संभव है वहां संभव है न कर्म विवक्षित है वह अन्य देवाओ संभवाद अन्य देवाओ असंभववाद के द्वितीय बना रहे इसको उससे यह अर्थ आएगा पूर्व मंत्रे अनु अनुपात अग्रम प्रतिपा पूर्व मंत्र में मं कर्म की चर्चा हुई नहीं कर्म कहा पूर्व मंत्र अनुपात पूर्व मंत्र में गृहित न होने पर भी अग्रिम तस् मैंने कर्म ना अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षित अग्रिम मंत्र में उसका करना है सम्भूति भयम सह बिनाशयन मृत्यु तृत्व अग्रिम मंत्र आएगा ऐसा उसमें समुचय के लिए अपेक्षित है कर्म और उपासना की समुचय करना वहां जरूरी है इसलिए यहाँ पर असंभव द्वितीय मंत्र में कर्म को समझना तृतीय मंत्र पूरा और तृतीय मंत्र जो आएगा कौन आएगा ये सम्भुत जो बिना समझा अस्तो भयम सह बिनाशयन मृत्यु तृत्व मंत्र बनेगा मैंने विपरीत करने पर अच्छा तृतीय मंत्र पूर्वार्ध न पूर्वाध होगा सम्भूत बिना समझा योजना भयम सह ये पूर्वार्ध के द्वारा सफल उपास कर्म समुच्चय विधेयक सफल फल के सहित दोनों का फल बताया द्वितीय मंत्र में और तृतीय मंत्र फल फल के सहित उपासना कर्म के ये समुच्चय तो का विधान करते हैं सम्भूतिम से बिना समझा यो सह कर्म और समुच्चय करते हैं कहा जाता है संबूति शब्द है ना सूत्रोपासन से विनाश शब्द का अर्थ से अबिलागर उपासना और विनाश शब्द से कार्य की कर्म कर्म का कथन किया है वहां यह समझना तत्तरार्ध है न उसका जो उत्तरार्ध है विनाशेन अमृत सम्भुतियामृत वस्तु उत्तरार्ध है उसका तृतीय मंत्र में उसके द्वारा तो फल का कथन कर दिया फल होना है इधानी अब तृतीय मंत्र जो तृतीय मंत्र में कहा गया कर्म कर्म उपासना और की उपासना और की करनी है दोनों के का षष्ठ मंत्र आ जाएगा अच्छा विद्या मंत्रेण ब्रह्म षष्ठ मंत्र में आता है विद्या भय सही भित्य भित्य तो अविद्यामृति आता है उसके साथ समुच्चय करने के लिए विद्या मंत्रुचय विदा तुम तुम प्रत्येक चतुर्थ निंदा क्रियते हाँ। एक एक की निंदा है वहां क्या है ये अंदमदिद्यापास चतुर्थ मंत्र बनाया उसको पहले वाले को ले लिया पहले बाद वाले को पहले ले लिया चतुर्थ के पहले क्या है? दोनों की निंदा करेंगे चतुर्थ मंत्र होगा वो एक एक की निंदा अन्धम तमो प्रशंति यह विद्या एक एक की निंदा की अन्दम तम इत्यादि प्रत्येक निंदया फलम नास्ती प्रत्येक की निंदा क्यों की है क्या दोनों की क्या है? इसके फल नहीं है क्या निंदा से फल नहीं है प्रत्येकम कि निंदया दोनों की निंदा करने से क्या होगा फलम नास्ती क्या फल नहीं है उसका कहते हैं सिद्धांत करते समुच्चय उपयोगी नम क्यों फलभेदम आ रहे वो तो समुच्चय में उपयोगी है दोनों की विद्या और अविद्या की समुच्चय में उपयोगिता है माने कर्म समुच्चय करेंगे वहां या अविद्या शब्द से लेंगे कर्म उपासना दोनों की और विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान समुच्चय तो संभव नहीं है कर्म समुच्चय दिखाना है माने कर्म उपासना से जो ऊपर उत्सुका है उसी को कर्म ज्ञान होगा जब तक कर्म उपासना नहीं किया जीवन में तब तक आत्मज्ञान होना संभव नहीं अंतग्रण मलिन है विक्षेप है कहाँ से आत्मज्ञान होगा पहले निष्काम कर्म निष्काम उपासना आवश्यक है यही दिखाना चाह रहे हैं हूँ किम उभयदया फलनाथ समुचय उपयोग तय हो जो समुचय के उपयोगी है दोनों उनके फलवेदम आदर्श दे पंचमे न फलभेद दिखाते हैं क्या बोलते हैं अन्यदेवाहु विद्य अन्य देवाहु अविद्य पूर्वेश नक्ष पंचम मंत्र हो जाए वो अन्य इत्यादि विद्या विद्या शब्द तय समुचय ब्रह्म विद्या हो वहाँ विद्या और अविद्या शब्द से जो पंचम मंत्र में कहा हुआ है छठे मंत्र में कहेंगे वहाँ क्या है समुच्चय क्या है समुच्चय ब्रह्म विद्या कर्म समुच्चय उपासना और ब्रह्म विद्या ये दोनों लेना है अविद्या शब्द से कर्म सहित उपासना को लेना और विद्या शब्द ब्रह्म विद्या लेना इनके समुचय दिखाना समुचय में साफल विधायक अदुना षे नयो सफलम समुच्चय आह ष के द्वारा फिर उसका सफल समुच्चय बताते हैं माने कर्म और उपासना एक तरफ रखना ब्रह्म विद्या एक तरफ ना दोनों को दिखाते हैं विद्यां अभिद्याद्याद्यां अविद्यांस्त भय सह अविद्या मृत्यु मृत्यु विद्या प्रथम कर्म उपासना से मृत्यु पार करेगा मृत्यु संसार रूप में मृत्यु पार करके और ब्रम विद्या से आत्मभाव को प्राप्त होगा यह अर्थ होता है एक अर्थ ऐसा होता है कहा विद्यांश अवद्यां इत्यादि इत्यादि ऐसा समझना या भाष्य इसी प्रकार का आएगा यह ये जो इस कारिका का भाषा है इस आवास से व्यक्त करके भाष्य दिखता है इसलिए टिप्पणीकार पहले बोलते हैं भाष्य का तात्पर्य लेकर लिख के बोलते हैं ऐसा लेना <coughs> ऐसा कहा माने कर्म उपासना के किए बिना ज्ञान होना संभव नहीं है यही समुच्चय करना चाहते क्रम समुचय समुचय तो नहीं हो सकता है सम, सम, क्रम समुच्चय के लिए ये तात्पर्य दिखाना चाहते हैं ईशाबाश्य पर तात्पर्य इसमें है ये दिखाना चाहते एक अर्थ ये भी होता है एक तो अर्थ जैसा आया वैसा ही है आ, माने एक तो कर्म और ज्ञान उपासना का समुच्चय करना और उपासना उपासना का समुच्चय करना दो तरह की बातें हैं वहां किंतु तो एक अर्थ ऐसा नहीं है असम तो हो गया है ओम पूर्व महत ओम भद्रंकर भद्रम पशे माक्ष श्री रमद सुष्टुला सस्तना से मेरे ओम शांति